हमारा नाम बनारसी बाबू हम हैं बनारसी बाबू बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारसी बाबू जय हो गंगा मैया गंगा की लहरों जैसी गंगा की लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी घाट घाट का अर पानी पीके, घाट घाट का पानी पीके हमने सारी उम्र गुजारी ना नामजर फिर भी घूमे सुबह शाम बनारसी बाबू हम हैं बनारसी बाबू हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार अब साहब आज के कार्यक्रम की शुरुआत से ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात है शहर बनारस की शहर बनारस की बात आज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की शाम मैं शहर बनारस से ही आपसे बात कर रहा हूं। बनारस आने की बात बहुत दिनों से मन में थी आना था चल रहा था मगर नहीं आ पा रहा था कुछ कतिपय कारणों से खैर तो बनारस आ गया था जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बनारस मेरा अपना शहर है और बनारस के बारे में मैं वैसे भी बहुत सी बातें कर चुका हूं मगर अब की बात बनारस आया तो एक विशेष उद्देश्य से सत्तावन साल पहले हमारे पिताजी अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में तबादला होकर बनारस आए थे मैं 12 वर्ष की उम्र का कक्षा 10 का छात्र मंसूरपुर नाम के गांव से उठकर बनारस शहर में आया मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग बनारस आने की बात जान पाए तो उस समय हम बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और साहब जब ये पता चला तो हम और हमारा भाई न मालूम क्यों स्टेशन पर ही खुशी से नाचने लगे शायद इसलिए क्योंकि हम लोगों का यायावर जीवन जो था वो दो साल मंसूरपुर नाम के गांव में रह के थक सा चुका था खैर साहब हम बनारस आए थे 24 जून सन 1966 को और उस समय हम लोग किराए के एक मकान में जिसमें चार कमरे हुआ करते थे एक छोटा सा आंगन एक रसोई और दो छोटे छोटे बरामदे यानी घर के बाहर की तरफ और ऑबियसली बाथरूम दो थे तो इसका मतलब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वो दो हिस्सों को मिलाकर एक मकान था और साहब हमारे मकान मालिक उस समय के एक मतलब भाजपा नहीं था उस समय जनसंघ के नेता हुआ करते थे तो साहब हम लोग उस मकान में आए और कुछ बहुत खुश नहीं थे क्योंकि हमारा मोहल्ला भी साहब अर्दली बाज़ार कहलाता था तो यार वो नाम भी थोड़ा अर्दली टाइप का लगता था मगर साहब जैसा काल का चक्र चलता है उसी मकान में हम लोग धीरे धीरे करके बड़े हुए हमारे और हमारे भाई साहब के शादी ब्याह हुए ऑब्वियसली उसके पहले नौकरी मिली और नौकरी मिलने के पहले नौकरी पाने के संघर्ष किए सफलताएं असफलताएं पिटाइयाँ लड़ाइयां सब कुछ हुई वहां पर और हम हमारे बच्चों ने भी वहीं जन्म लिया यानी मेरी दोनों बेटियों ने और मेरे भाई के बेटे और बेटी ने तो साहब इस तरह से हम लोग सत्तावन साल तक उसी मकान से जुड़े रहे और पाँच साल पहले पिताजी की और उनसे दस साल पहले माताजी का देहावसान हो जाने के कारण हम लोग तो बनारस से हट गए थे अब साहब ये मकान तो बंद पड़ा था मकान मालिक महोदय चाहते थे कि हम लोग ये मकान छोड़ दें मगर वो कभी हमसे लिहाजन कह नहीं पाते थे देखिए बनारस के लोगों की एक बात बहुत पक्की है वो ये है कि हम लोग लिहाज और शर्म ये दो चीज़ों का बेहद ध्यान रखते हैं और मूँफट भी उतने ही होते हैं यहाँ लिहाज और शर्म एक और बहुत ज़बरदस्त रूप से हम लोग के स्वभाव में कूट कूट के भरे पड़े हुए हैं वहीं किसी को गलत काम करते देखते ही चाहे वो अनजान अपरचित राह पर चलता दिख जाए उसको डपट भी देते हैं उस समय शर्म और लिहाज भगवान ने कहाँ मुंह छुपा के भाग जाते हैं यहाँ पर साहब अब हम आपको आज ये बताएं कि हम उसी मकान को खाली करने के सिलसिले में आए थे तो इस दौरान हमने सोचा था कि उस काम में हमको पाँच दिन लगेंगे मगर साहब कुछ ईश्वर की अनुकंपा ऐसी हुई या शायद हमारी क्षमताएं इतनी अधिक थी जिनका हम गलत अंदाज़ा लगा के अपने आप को कमजोर समझ रहे थे कि साहब वो काम तो हमारा दो ही दिन में पूरा हो गया अब भैया चूंकि काम दो दिन में पूरा हो गया तो हमें बनारस घूमने का भी थोड़ा बहुत अवसर मिल गया तो साहब मैं आज के कार्यक्रम में आपके साथ जो बातें शेयर करना चाहता हूं वो इस दौरान बनारस में हुए कुछ अनुभवों की अनुभव मत कहिए है बनारसी पन वाले अनुभवों की बात है। मतलब आपने देखा ना कि रेस्टोरेंट पे क्या लिखा था रेस्टोरेंट के नेम प्लेट पे क्या लिखा था साइनबोर्ड पे क्या लिखा था बनारसी चाइनीज की दुकान बनारसी चाइनीज मोमो बनारसी चाइनीज मो बनारसी साउथ इंडियन डोसा अरे ये क्या तरीका है भैया अब साहब यहाँ पर हम आपको अपनी पत्नी का एक अनुभव सबसे पहले बता देते हैं हम लोग एक ऑटो पे बैठे ऑटो मतलब वो ऑटो रिक्शा वाला ऑटो नहीं यहाँ पर वो बैटरी चालित रिक्शा चलते हैं तो बैटरी चालित रिक्शा पर बैठे तो उसने कहा कि साहब हमारा जो है तनिक हमको बैटरी नहीं है इसमें सी लगा हुआ है हम लोगों ने कहा ठीक है भाई सी है अच्छी बात है तो उसने हम लोग को एक पेट्रोल पंप के सामने रोका और बोला कि तनिक सी या भरवा लाए तब आवा थी पहले एक क्षण को तो समझ नहीं आया मगर फिर हमारा बनारसीपन समझ गया कि सी या मतलब सी जी जी को भरवाना है तो साहब वो भरवाने चले गए हम लोग को बाहर उतार गए बाहर उतरे तो जैसे बनारस में पान की दुकानें तो आपको बेहद बेहिसाब मिलेंगी साहब पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक सज्जन बैठे हुए पान की दुकान खोले थे और वहीं पर एक सात आठ साल का बच्चा खड़ा हुआ था और साहब वो पान लगा रहे थे और उसमें कुछ थोड़ा तंबाकू और थोड़ा इमाम और पूछ पूछ के डाल रहे हाँ मतलब उससे पूछ रहे थे और डाल रहे थे हमारी पत्नी जो थी वो बोली कि क्या ये इतना छोटा बच्चा ये पान खाएगा हमने कहा भाई खा भी सकता है बनारस का है साहब बस ये बढ़ चली क्यों बढ़ चली कि इनका बनारसीपन जाग गया उस वक्त ये गई कि उस बच्चे को डपट दी कि तुम साले इस समय पान इतने छोटी उम्र में पान खा रहे हो बस भगवान की दया ये हुई कि वो बच्चे को ये कुछ कहने जा रही थी तब तक उस पान वाले ने वो पान को पत्ते में लपेट के लड़के के हाथ में दे दिया और लड़का उसको लेकर के चला गया ये तब उस बच्चे को देख करके उस मुस्कुरा कर वहां से चली आए मगर इनकी इच्छा पूरी ये थी कि उसको डांट दें तो पान वाले को भी डांटने वाले थे और देखिए साहब कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे बच्चे को ये सुर्ती वाला और पता नहीं क्या क्या डाल के जहर अनाप आप पान खिलाने अच्छा था। साहब चलिए तो ये तो एक बात हुई ये तो हम बाहरी थे जिनके अंदर बनारसी जाग गया अब साहब आपको आज की कुछ घटनाएं बताते हैं आज साहब हम गंगा आरती देखने के लिए गए तो गंगा आरती देखने के लिए हमसे किसी ने सुझाव दिया कि ऐसा करिए कि बजाय गंगा आरती ऐसे बैठकर देखने के आप गंगा आरती नाव से क्यों नहीं देखते आप अस्सी घाट चले जाइए और अस्सी घाट से नाव पर बैठिए और वहाँ से आप चले जाइए नाव पर आपको बैठेंगे तो आरती भी दिखाई पड़ेगी हमने साहब तय कर दिया कि चलिए भाई अस्सी घाट चलते हैं अब साहब हम अस्सी घाट पहुंच गए अस्सी घाट पर पहुंचे तो पहले तो हसब मामूल लोगों ने घेर लिया कि साहब ये नाव फलाना ये वो हमने कहा ना भैया कुछ नहीं चाहिए एक आदमी आया बोला साहब शेयरिंग वाली नाव पर चलेंगे हम बोले हाँ शेयरिंग वाली पर चलेंगे पैसा बोलो कहता है दो सवारी हम बोला भाई दो बहुत है कहता अरे गलती से मुँह से निकल गया सौ सवारी अब बोला हाँ ये ठीक है सौ रुपये सवारी ठीक है भाई चलो कहाँ ले जाओ बोले साहब मणिकर्णिका ले जाएंगे और मणिकर्णिका से आपको लौटा लाएंगे गंगा आरती दिखाएंगे और तब वापस लाएंगे हमने कहा ठीक है चलो ये भी बात सही है अब भैया वो हमको लेकर के चला अब साहब अस्सी घाट पर अभी वो बाढ़ वाली मट्टी जमी हुई है अभी पूरी साफ़ नहीं हुई है तो कम से कम पंद्रह बीस सीढ़ियाँ उतरने के बाद तकरीबन 50-60 सीढ़ियां जो हैं वो अभी मट्टी से ढकी हैं वो मट्टी बेहद फिसलन वाली और उबड़ खाबड़ है अब साहब हमारी उम्र और ये कदावर शरीर इसके बाद साहब हम चलना शुरू किए तो चल तो कम रहे थे लुढ़क थोड़े ज़्यादा रहे थे तो साहब उस नाव वाले ने कहा कि बाबा हाथ पकड़ ले था हम बोले नहीं भाई हमारा हाथ मत पकड़ो ऐसा करो हमारी पत्नी का हाथ पकड़ लो हम टूटे फूटे भी तो को ये देखभाल कर लेंगी वो टूटी फूटी तो हमारा देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा अब साहब नाव वाला भी खुश हो गया कि चलिए कोई बात नहीं बूढ़ी ही सही मगर महिला का हाथ तो पकड़ने का मौका मिला तो साहब वो उसने बायदा हाथ पकड़ लिया और ले करके चला उसके बाद साहब खैर किसी तरह से हम लोग नाव तक पहुँच गए जब नाव तक पहुँचे एक आठ दस साल की बच्ची हमसे कहती है बाबा हाथ पकड़ लो गिर ना जाओ हम बोले भाई अब ये बच्ची भी हमको सहारा देने के लिए आ गई अब तो देखिए बाबा तो यहाँ पर अगर आपका बाल तनिक सफ़ेद हो गया तो केशव दास जी वाली बात सही हो जाती है कि केशव केसन अज कि बाबा सब कह कह, कह के जाती तो साहब यहाँ पर हमारे सफ़ेद बाल देख के बाबा तो हम हो ही गए थे तो साहब खैर वो हमको भाई ले गए अंदर बैठाया और बैठ गए हम जाके तो अब सब कुर्सियाँ भरी हुई थी नाव में ऊपर बड़ी नाव थी और उसमें कम से कम पचास साठ कुर्सियाँ रखी थी मगर सारी कुर्सियाँ भरी थी तो हम पीछे की तरफ जाके नाव पे बैठ गए अब साहब जब वहाँ बैठ गए तो भैया शाम का समय था बत्तियाँ नाव पर लगी हुई थी और बड़े कीड़े आ रहे थे हम थोड़ा ऐसा उलझन में भी थे कि इतने कीड़े आ रहे हैं मगर चलिए कोई बात नहीं हम झेल रहे थे धीरे धीरे नाव भर गई यानी कि तकरीबन पाँच सात मिनट और लगा होगा नाव भर गई जब नाव भर गई तो नाव किनारे से चली तब तक नाव वाले चार पांच लड़के थे तो उसमें से एक तो आया उसके पहले वो हुआ था ना कि वो दो बच्चे हाँ वो, हाँ, हाँ वो भी बताता हूँ वो भी बताता हूँ उनमें उन नाव वालों ने कहा कि आइए आइए साहब आप बाबा यहाँ न बैठिए आप कुर्सी पे बैठिए हमने कहा महाराज कुर्सी है नहीं हम बैठे कहाँ अरे बोला अभी लाते हैं कुर्सी और न मालूम कहाँ से साहब वो दो कुर्सियाँ लाया और बोला बाबा आप पीछे नहीं बैठेंगे आप सबसे आगे आप सबसे आगे बैठेंगे और और साहब साहब हम जो सबसे बाद में आए थे हमको उसने कुर्सी ले जाकर के एकदम सामने बैठा दिया वीआईपी वीआईपी बन गए अच्छा अभी देखिए ये तो बात आपको बता दी मगर इसके पहले आपको बता दें वो जो बच्ची जो जिसने हाथ पकड़ा ना वो बच्ची फूल बेचने वाली थी वो दिया बेच रही थी। तो वो फूल और दिया बेच रही थी क्योंकि जब गंगा आरती होती है तो उस समय ये माना जाता है मतलब मान्यता है कि आप भी अपनी आरती गंगा जी में बहा दीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करवा लीजिए अरे है ना भाई कि आप कुछ कह दीजिए वो आकाश दीप वगैरह की कहानी जो जयशंकर प्रसाद जी कहा करते थे ना वही सब कहानियों का ले करके अपने रास्ता दिखा दीजिए खोई हुई आत्माओं को तो साहब हम वो ले लिया उससे कहती है के बाबा आप ले लीजिए दो ठो ले लीजिए आप लोग दो लोग हैं हमने कहा ठीक है भाई चलिए लाइए आप दो ठो दे दीजिए अब हमने दो ठो ले लिया अब उसके बाद में हम उससे मतलब हमारी पत्नी उससे पूछी कि अरे बिटिया ही बताओ कि ये तो तुम तो हमको दे दी हो ये जलाएँ कैसे तो कहती है हाँ ये बात तो है तो उसने क्या किया कि उसने अपने पास से एक ठो तो माचेज निकाली पूरी डिब्बी नहीं नई डिब्बी निकाली और दे दी कि ये ले लीजिए और तो हमने कहा अरे हम डिब्बी लेके फिर तुमको कैसे दे बोले नहीं जब आप तो हमको दे दीजिएगा बोले यार ये भी ठीक बात है तो हम लोग डिब्बी ले लिए अब देखिए ये वही सिगरेट नहीं पीने का नतीजा है सिगरेट पीते थे ना उस ज़माने में माचिस हमेशा एक दो जेब में रहती थी नहीं तो लाइटरवा रहता था चलिए कोई बात नहीं तो खैर साहब यहाँ फिर वही बाबा और बाबा को ऊपर बच्चों की मेहरबानी तो साहब वो मिल गया अच्छा साहब उसके बाद खैर हमने भाई अपना जो आरती वारती देखी बहुत सुंदर आरती थी गंगा आरती मगर हम आपको ये बता दें कि भैया गंगा आरती देखना बड़ा अच्छा अनुभव होता है बहुत मज़ा आता है मगर महाराज गजब की भीड़ है और आपके हो सकता है कि आपके सामने इतने लोग खड़े हों कि आपको दो तीन गर्दनों के बीच में से फोकस करना पड़े <laughs> तो ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि मौका मिले ताकि सामने वाले आपके सामने ना आने पाए और सबसे हैरानी की बात ये कि हर कुर्सी पे लाइफ जैकेट रखी हुई थी जिसे कोई पहन नहीं रहा था और नाविक लोगों ने कहा भी नहीं पहनने को मगर थोड़ी देर के तो बाद बगल से पुलिस की नाव आती दिखाई पड़ी उसमें वो नीली लाल बत्ती जल रही थी बस भैया नाव वाले सबके पीछे पड़ गए अरे जैकेट पहलना पहलना जैकेट जैकेट पहना भैया तो नहीं तो उतार नहीं तो पुलिस वाले सब उतार दी हैं नौवा रोक गई हैं फलाना कर दई हैं तो खैर साहब अब ये हो गया भाई जैकेट अब लोगों ने कहा कि अरे कैसे पहने महाराज इसको कैसे पहना जाता है अरे कहता पहनिय मत पहनिए ऊपरवा रख लीजिए बोले जैकेट दिखाई पड़ना हम लोग बीच में थे हमारी कुर्सी हम लोग बोले अरे भैया हमारे पास तो जैकेट कहता बाबा आप चिंता न करिए कारण कि वो निश्चिंत था बोला कि इनके जिंदगी का तो कनो कीमत है नहीं बोला पुलिस वाले भी जानते हैं कि अगर बाबा डूबो गए तो कोई पूछताछ होगी नहीं तो खैर साहब हम थोड़ा मतलब अफसोस भी हुआ हमको और हमें यह भी लगा कि हाँ यार ये तो समझ गए यहाँ पर बनारस में ये लोग बात पूरी स्थायी भाव से ही समझ चुके हैं कि देखिए जिंदगी का एक टाइम है उतने टाइम तक आपका यूटिलिटी है उस टाइम के बाद जब यूटिलिटी ख़त्म तो बस काम ख़त्म हो गया तो साहब ये खैर चलिए ये तो एक बात हो गई अब साहब नाव जो थी ना उसने कहा कि आप लोग में से जो भी आदमी अस्सी घाट से पहले ही उतरना चाहे आप उतर जाइए हमने कहा यार ये भी बात सही है अस्सी घाट से पहले ही उतर जाते हैं तो हमको रिक्शा ऑटो पकड़ने में आसानी हो जाएगी हाँ हम महाराज हम उससे बोले कि भाई हम उतर जाएंगे तो साहब हम उतरने के लिए तैयार हो गए हमसे कहता बाबा आप अभी उछ, उछलिए मत बोला कि आप तो निश्चिंत होकर बैठे रहिए जब नवा लग जाएगी और हिलना डुलना बंद हो जाएगा तब ना आपको उतारेंगे हमने कहा यार बड़ा मतलब अभी तो एक तरफ तो हमें वहाँ डूबने पे भी चिंता नहीं कर रहा था और यहाँ पर इतनी चिंता कर रहा है कि हम कहीं मतलब अच्छा चलिए साहब तो भैया जहाँ उसने नाव रोकी वहाँ पे कोई जेठी वेटी नहीं थी थोड़ा सा ऊँचा था उसमें से हमको सीढ़ी पे उतार दिया उसने जब हम सीढ़ी पे उतरने लगे तो दो तीन ठो लड़के अब लड़के आपको बता रहे हैं बनारस में जिनको लड़के कहते हैं ना वो समझिए पंद्रह साल से पैतालीस साल तक लड़के ही रहते हैं और लड़के इसीलिए कि उजड़ होते हैं तो नहीं हम भी उन्हीं में से थे हम नहीं कह रहे हैं हम अरे अब हम पैंतालीस के नहीं है न, भाई हम सत्तर के तो हाँ वो ठीक है तो भैया वो सामने आके बार बार खड़े हो जाते थे हम कहते थे किनारे हटो हम कभी किसी के थप्पड़ मतलब ऐसा पीठ पे थपकी देते थे किसी को हटाते थे ऐसा हाँ जब बोट चल, चल रही थी तो साहब ऊलके हमारी तरह ऐसा घूर घूर के देखते थे मगर बाबा सफ़ेद बाल <laughs> तो कौनों महाराज हमारे हिम्मत नहीं करता था कि हमसे बहस करें कारण कि बुढ़वा पर अगर कौनों गरियाने लगे या बदतमीजी करेगा ना तो उसको बड़ा ऑब्जेक्शन सब तरफ से सुनने को मिलता तो हम भी इसका पूरा फायदा उठा रहे थे खैर साहब जब हम नाव से उतरे ना भाई साहब उसने हम लोगों को हाथ पकड़ के उतरने में मदद कराई कि देखिए संभल के ऐसे फलाना ये वो बड़ा सा अच्छा बच्चा बड़ा मतलब सज्जनता दिखा हाँ बहुत ही सज्जनता अब साथ आपको अब दूसरी एक और घटना बता दें हम जब वहाँ से निकले तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम ऑटो रिक्शा पकड़ लें या साइकिल रिक्शा पकड़ लें आने के लिए तो साहब हमने सोचा कि यार चलो आज साइकिल रिक्शा की शाही सवारी की जाए वो देखिए हम शाही सवारी के लिहाज से नहीं जो साइकिल रिक्शा वाला था उसने कहा कि बाबू चलिए न हमारे साथ हम बोला चलो चलते हैं कुछ उसने जो किराया मांगा हमने एक बार की कोशिश किया वो बोला बाबूजी बहुत देर से खड़े हैं हम बोला अच्छा चलो भाई तुम्हारे साथ जो तुम भाड़ा बोल रहे हो वही भाड़ा देंगे चलिए हम और हमारी पत्नी साहब हम लोग उछल करके वो साइकिल रिक्शा पे बैठ गए उछल करके आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये शब्द जानबूझ लाया क्योंकि उस पर आराम से आप चढ़ नहीं सकते थे आपको दो तीन जगह पैर टिका के तब चढ़ना पड़ता है तो साहब इसलिए हम थोड़ा उछल करके वहाँ चढ़ तो गए जब चढ़ गए ना भैया उसके बाद चल दिया रिक्शा धीरे धीरे धीरे धीरे मंथर गति से आ गए अब साहब क्या हुआ कि जहाँ हम टिके हुए हैं अपने दोस्त के घर में ये एक मेन रोड से तकरीबन डेढ़ सौ मीटर अंदर की तरफ एक गली देखिए बनारस में जब आप गली कहते हैं ना तो आप एक बात तो पक्का समझ लीजिए कि वो रोड तो नहीं होगी उसमें और इतना उबड़ खाबड़ होगा कि अगर आप थोड़ा बेधयानी से चले तो भाई साहब पैर में स्प्रेन हाथ में फ्रैक्चर गर्दन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ये सब चीज़ें होने का पूरा चांस होता है हमने सोचा कि भैया ये रिक्शा वाला बेचारा पहले ही हम दो आदमियों को ढो करके के यहाँ तक ला करके इतना परेशान हो चुका है कि इसको मेन रोड पर ही छोड़ देते हैं। हम उससे बोले रिक्शा वाले से भाई तुम रोक दो हम उतर जाते हैं कहता है, नहीं सर हम अंदर चलते हैं बाबूजी। हम बोला नहीं हम अंदर नहीं ले जाएंगे आपको आप छोड़ दीजिए तो रोक उसने रिक्शा हम साब उतर गए नीचे अब जब हम रिक्शा से नीचे उतर गए ना तो जो कॉलोनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड यानी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आजकल कॉलोनी का गेट वोट होता है ना उस पर खड़े रहते हैं तो वो खड़ा था अब चूँकि हम दो तीन दिन यहाँ पर थे और दो तीन दिन से आ जा रहे थे तो वो हमको देख रहा था तो रिक्शा वाले से कहता है कि अभे तू कैसन आदमी हो यार अरे बाबा के अंदर व नहीं छोड़े रिक्शा वाला बोला हम तो सरकार कहते रहे कि अंदर चलिए बाबा ही नहीं माने तो कहता है कि अरे यार बूढ़ मनाई तो जिद करब करते हैं ये तुम्हरा काम है कि तुम उनको समझाओ कि लेकर जाओ अंदर बोला आप बताओ जाएंगे कहीं पैर उर अटक गया तो अब रिक्शा वाला जो कुछ भी जवाब दिया हो हम तो अंदर की तरफ चले गए मगर साहब हम ये देखे कि यार बनारसी ठग बनारसी लोगों की बदमाशियां सब कितनी बातें करते हैं मगर बनारस में एक ख़ास बात जो है ना वो है अपनापन यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे को पराया नहीं समझता देखिए इसको हम लोग आजकल की भाषा में या आजकल की पीढ़ी में हमारा जो समाज है वो ये कहता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यहाँ पर प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हर कोई अपना है और जब कोई अपना है तो उससे कुछ भी कहने में या उसके लिए कुछ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है साहब हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे वहां पर हम लोग चूंकि अब, अब इस उम्र में थोड़ा खाना कम हो गया है जब हमने एक ही रोटी ली तो जो वेटर था उसने आकर कहना शुरू कर दिया कि साहब ऐसा कैसे चलेगा अरे कम से कम एक तो और ले लीजिए ऐसा लग रहा था कि मन ये राजस्थानी मारवाड़ी भोजनालय था तो वहाँ पर आपको खाना तो अनलिमिटेड होता है मगर हमने एक रोटी के बाद मना कर दिया और जब वो चावल भी दे रहा था तो हम लोग एक चम्मच के बाद चावल भी नहीं ले रहे थे तो साहब उसने मतलब ये ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी कह रहे साहब कम से कम थोड़ा तो ले लीजिए अब साहब क्या बताएं ये वही अपनापन जो बनारसीपन है वो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहे हमेशा मैं इस बनारस का घर भले ही खाली कर दूं, मगर मेरे अंदर से ये बनारसीपन कभी ना जाए और शायद मैं लोगों की प्राइवेसी में दखल देता रहूं। यही मेरी तमन्ना है मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मगर आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा मुझसे कहिए या अपने दोस्तों से कहिए मगर कहते ज़रूर रहिए क्योंकि भैया बातें करते रहेंगे ना तो बातें चलती रहेंगी आज के लिए बस इतना ही और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब फिर बातें करेंगे शुरू में हमने नमस्ते नहीं की थी ये शुरू वाली नमस्ते है और अंत और इस एपिसोड के अंत वाली नमस्ते कह के हमार बनारसी बाबू नमस्कार